ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रकार आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सीमा नहीं है उनके अनंत प्रकार हैं इनमें से कुछ निम्न कोटि की हैं ये सच्चे आध्यात्मिक अनुभूतियों के बदले मार्ग में लगे सूचकों की तरह होती है यदि मन समुचित रूप से सजा हो तो अचिंद स्पंदनों को सुना जा सकता है इन्हें स्थूल स्थूलकरणों से नहीं सुना जा सकता है वे मन के भीतर सुनाई देते हैं कभी कभी तुम इन्हें स्थूल करणों से नहीं सुना जा सकता है वे मन के भीतर सुनाई देते हैं कभी कभी तुम दूर बज रही घंटियों की झंकार से सुन सकते हो वे निर्जन स्थान में विशेषकर गंभीर रात्रि में आसानी से सुनी जा सकती है जब मैं मायावती में था तब उन्हें सुना करता था यहाँ डन में भी इसे सुनता है, जिस प्रकार पत्थर फेंकने पर तालाब में लहरें उठती हैं उसी प्रकार कभी कभी अंतराकाश की गहराई में उठ रहे कुछ स्पंदनों को अनुभव किया जा सकता है एक विशेष प्रकार के ध्यान की स्थिति में विराटमन का चिरंतन स्पंदन हनाहत ध्वनि सुनी जा सकती है और फिर रहस्यमय ज्योति की अनुभूति है वह अंतर ज्योति चैतन्य की ज्योति है इनमें से कुछ अनुभूतियाँ अच्छी हैं क्योंकि वे यह बताती हैं कि तुम्हारा मन अधिक एकाग्र हो रहा है लेकिन इसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए यदि तुम महत्व दोगे तो तुम बन जाओगे तुम अपना लक्ष्य भूलकर कर आकर्षणों में आसक्त हो जाओगे जैसा मैंने बार बार कहा है केवल एकाग्रता की अधिक उपयोगिता नहीं है मात्र एकाग्रता में आध्यात्मिक विषय का अभाव भी हो सकता है हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए यदि हम कोई रहस्यमय ध्वनि सुने तो हमें उसके कारण को खोजना चाहिए यदि हम कोई ज्योति देखें तो हमें उसके उत्स को खोजना चाहिए परमात्मा मनोजगत की इन सभी घटनाओं का कारण है और वही हमारा लक्ष्य है एक सच्चे साधक को ऐसी निम्न कोटि की अनुभूतियाँ होने पर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए उसे उनके बारे में दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह दूसरों को भी भ्रमित नहीं करना चाहिए जब और ध्यान करते समय केवल इष्ट देवता का चिंतन करो जो चैतन्य और आनंद के विग्रह हैं मनोजगत के इन अनुभवों का चिंतन मत करो अधिकांश साधक अपनी भावनाओं को केंद्रित करने के लिए एक ईश्वरीय पुरुष अथवा स्त्री विग्रह के बिना ध्यान नहीं कर सकते उन्हें ईश्वर के रूप में प्रारंभ करना चाहिए तथा उसको कल्पना में स्पष्ट तथा चैतन्य देखना चाहिए रूप हम में दैवी गुणों को जागृत करता है और जो जो हमारा ध्यान गहरा होता है जो तो त्यों हम इस देवता की चेतना के संस्पर्श में आने लगते हैं इस देवता में हम व्यस्ति और समस्त चेतना के बीच ही कड़ी पाते हैं उसके बाद हम उसी कड़ी को अपने भीतर प्राप्त करते हैं बाद में हमारी चेतना व्यापक होने लगती है और हम व्यक्ति को समृष्टि की अभिव्यक्ति समझने लगते हैं अंत में व्यक्ति और समस्ती परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं जो एक मेवा द्वितीय कहलाती है बाद में और प्रगति करने, करने पर जो निराकार साकार के रूप में अभिव्यक्त होता है वही हमारी अनुभूतियों का केंद्र हो जाता है हम अपनी आत्मा तथा अन्य सभी की आत्माओं को एक अखंड चैतन्य की अभिव्यक्तियों के रूप में अनुभव करने लगते हैं हम सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करते हैं तथा तो सभी प्राणियों की सेवा करने की गहरी आंतरिक प्रेरणा का अनुभव करते हैं अपने में नैतिक द्वंद्व पैदा किए बिना हम सभी के प्रति गहरे प्रेम और कारण करुणा से पूर्ण हो जाते हैं सर्वप्रथम इस विराट स्पंदनों के संस्पर्श में आते हैं उसके बाद विराट मन के संस्पर्श में आते हैं और फिर हम अपनी सीमित चेतना और अनंत चेतन चैतन्य के सहयोग का अनुभव करते हैं एक दृष्टिकोण से ये सब एक के भीतर एक समकेंद्रित वृत्त के समान है हम विचारों के स्तर पर जी सकते हैं हम अपने तथा दूसरों की देहों को विचार मात्र में पर्यवशित कर सकते हैं हम इन वैचारिक रूपों को भी शांत कर निर्गुण निराकार के स्तर तक पहुंच सकते हैं तथा परम शांति और धन्यता का अनुभव कर सकते हैं किसी भी आध्यात्मिक अनुभूति की सत्यता तीन प्रकार से प्रमाणित की जानी चाहिए पहला अपनी स्वयं की अनुभूति की पुनः पुनः प्राप्ति द्वारा सत्यापन दूसरा अपनी स्वयं की अनुभूति की गुरु कथन के साथ तुलना करके सत्यता प्रमाणित करना तीसरा अपने अनुभूति की सत्य शास्त्रों के कथन से तुलना करके सत्यता प्रमाणित करना यदि हम ये सत्यापन न करें तो प्रवचना की बहुत बड़ी संभावना है और हमारी अनुभूतियां, हमारे अनियंत्रित मन की खतरनाक कल्पनाएं बन सकती हैं जब तक हमें बोध है तब तक हमें स्थूल जगत के साथ स्थापित रखना चाहिए जब हम मानसिक स्तर पर हों तब हमें विराट मन के साथ तादाद में बनाए रखना चाहिए और जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आरोहण करें तो हमें परमात्मा के साथ एक रस होना चाहिए उच्चतर स्तरों पर स्तरों पर हम जिस प्रकार आनंद और समरसता का अनुभव करते हैं उन्हें निम्न स्तरों पर अभिव्यक्त करना चाहिए तब हम जगत कल्याण के लिए दिव्य शक्ति ज्ञान और आनंद के मार्ग बन जाते हैं